यानी ईश्वर दंड देता है माफ नहीं करता ईश्वर दंड देता है तो ये दो आएगा और ईश्वर दंड नहीं देता ऐसा कहें तो फिर तो न जाने कितने लोग हैं कितने गलत कार्य करते हैं उनको पता भी नहीं है तो फिर तो उनको कोई दंड ही नहीं मिलेगा तो दोनों बातें यहां पर आती हैं कुछ उदाहरणों में अज्ञानता से कर्म किए जाए तो हम माफ कर देते हैं वो माफ करने योग्य होता है लेकिन कुछ उदाहरणों में हमें पता नहीं हो और गलती करते हैं तो दंड मिलेगा ही जैसे कि सरकार के कुछ नियम हैं, सरकारी जमीन पर मकान नहीं बना सकते और किसी ने बना दिया सड़क पर चलने के कुछ नियम हैं, चौराहे पार करने के वाहन के मैं पता नहीं है हमने बंद कर दिया तो दंड मिलता ही है वहां पर तो ऐसे ही मनुष्यों की दृष्टि से छोटे बच्चे जो कि अज्ञानी होते हैं नादान होते हैं दो साल का तीन साल का चार पांच साल के बच्चे होते हैं उनसे भी कुछ गलत कार्य हो जाते हैं चोरी हो जाती है किसी को मार देते हैं तो महर्षी के अनुसार शब्द प्रमाण ही हमें यहाँ पर काम करेगा कुछ हम युक्ति तर्क कर सकते हैं तो अज्ञानता या नादानी से कोई गलत कार्य होता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं एक वो भाग वो अज्ञानता नादानी है कि उस अवस्था में वो व्यक्ति जान ही नहीं सकता वो तो अज्ञानता नादानी ऐसी है कि वो जान नहीं सकता जैसे कि छोटे बच्चे उन बातों को समझ ही नहीं सकते बहुत छोटे बच्चे और एक अजयता नादानी वो कि जान तो सकते हैं लेकिन जाना नहीं है जैसे कि बड़े मनुष्य बड़े तो महर्षि दयानंद का एक वचन एक बात जो कि उन्होंने पुनः प्रवचन में कही उपदेश मंजरी में और इस बात से भी जुड़ी है कि हमें पाप पुण्य कब से लगते हैं जन्म से ही पाप पुण्य लगने लग जाते हैं अथवा कुछ बड़े होने पर लगते हैं उसका आधार यही जो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तो वहां महर्षि बैनंद ने लिखा है कि जो लगभग चार पांच छह वर्ष की अवस्था होती है तब तक पाप पुण्य नहीं लगता बच्चे जो होते हैं छोटे उनको पाप पुण्य नहीं लगता उससे बड़े जो है उनको पाप पुण्य लगने लगते हैं और छोटों को क्यों नहीं लगता क्योंकि तो उस अवस्था में वो इन सब चीजों को जान ही नहीं सकते समझ नहीं सकते वो बहुत छोटे हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति जान सकते हैं और उन्होंने नहीं जाना है तो ऐसे में यदि त्रुटि होती है तो दंड उनको मिलेगा क्योंकि तो जो चीज उनको जाननी चाहिए और उन्होंने जानी नहीं और अब कह रहे हैं कि मेरे को पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया तो न जानना भी वहां पर एक दोष बनता है कि हम मनुष्य है हमें जानना चाहिए कैसे जीना चाहिए तो नादानी और अज्ञानता में किए कर्म का फल परमात्मा देता है नहीं देता है तो जो बचपन वाला भाग है उसमें तो वो नहीं देगा लेकिन उससे बड़ी अवस्था का भाग है उसमें तो दंड हमारे को मिलेगा लेकिन जो ज्ञान के करता है उसमें और अज्ञान अवस्था में करते हैं उसमें अंतर तो रहेगा हम कुछ भी कर्म करते हैं उसके दो भाग बनते हैं एक कर्माशय और एक संस्कार कर्माशय से हमें पाप और पुण्य फल जैसा हो वो मिलता है और संस्कार वो छाप है जो हमारे मन पर पड़ती है अच्छी है बुरी जिससे कि हम आगे भी उसी ओर बढ़ते हैं बार बार वो कर्म होते हैं तो जिसने अज्ञानता से किया है कोई कर्म किसी को चोट पहुंचा दी अज्ञानता से तो एक भाग है गलत कर्म का जिसका कि दंड उसको मिलेगा आपने क्यों नहीं ध्यान रखा सड़क पर चलते हुए अज्ञानता से और हमने किसी की मृत्यु कर दी किसी पर चढ़ गया मैं पता नहीं था कि यहाँ सड़क पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो हम हमने उस पर चढ़ा दी गाड़ी या टक्कर मार दी किसी के हम क्या हमें पता ही नहीं था अज्ञानता में हो गया तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है वहां अज्ञानता कोई कारण नहीं है कि दंड ना मिले आपको जानना चाहिए वहां पर दूसरे का जीवन जा रहा है वहां पर दूसरा अपंग बन रहा है एक होता है जान के हम किसी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दें और उस समय हमारे अंदर क्रोध द्वेष आदि के भाव रहेंगे बदला लेना है तो दूसरे पर जो चोट पहुंची हमारी अज्ञानता से उसमें पापर पाप और पुण्य पापला भाग और साथ में मन पे जो संस्कार पड़ा है का क्रोध का प्रतिशोध का वो तो संस्कार के स्तर पर तो अंतर रहेगा दोनों में जिसने भूल से किया उसमें कोई देश नहीं है लेकिन लापरवाही का संस्कार तो उस पर भी पड़ेगा लेकिन देश का क्रोध का प्रतिशोध का संस्कार नहीं पड़ेगा पर तो दंड के रूप में तो उसको भी मिलेगा इसलिए हमारा कर्तव्य है हम इससे अपने जीवन से जोड़ेंगे हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मनुष्य के जीवन के में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको जान नहीं तो जो गलत कार्य करते हैं उसका दंड हमें मिलेगा अगला प्रश्न ऋषि दयानंद जी का पुनर्जन्म हुआ होगा यदि हां तो उनसे भी बड़ा महापुरुष होना संभव है अथवा क्या उन्हें मोक्ष मिल गया तो एकदम सीधे सीधे तो कोई प्रमाण हमारे पास में है नहीं शब्द प्रमाण लेकिन जिस तरह के उनके ग्रंथों में संकेत मिलते हैं वो एक योगी थे समाधि प्राप्त थे दोषों से रहित थे उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद एक जीवन मुक्ति योगी बन चुके थे और उनकी मुक्ति हुई होगी और जो अगला जन्म है पुनर्जन्म जब मुक्ति हुई है तो पुनर्जन्म नहीं हुआ होगा लेकिन अगर माने कि पुनर्जन्म हुआ होगा महर्षि तो उनका कहना है फिर तो महर्षि से भी बढ़कर के कोई महापुरुष दुनिया में दिखाई देना चाहिए था इस धरती के ऊपर क्योंकि तो महर्षि दयानंद जब जन्म उन्होंने जब जन्म लिया था तब तो अपेक्षा से कम ही योग्य रहे होंगे पिछले जन्म के आधार पर और फिर तो इस जन्म में ऋषि रहे अध्ययन किया साधना की तो मरते मरते पहने से अधिक योग्य हुए होंगे जब पिछले जन्मों के कारण ही इतने अच्छे महापुरुष बन गए तो अब जब अगर जन्म लेंगे इस जन्म के बाद तो, तो और भी बड़े महापुरुष बनने चाहिए थे लेकिन ऐसा कोई महापुरुष तो धरती पर दिखाई नहीं देता उनके बाद में हुआ हो तो यद्यपि तो मुक्ति की बात ही अधिक पक्ष में जाती है पुनर्जन्म की नहीं जाती लेकिन पुनर्जन्म माने भी तो प्रश्नकर्ता के मन में ये भाव है कि जन्म होगा तो इसी धरती पर होगा लेकिन बहुत सारी धरतियां हैं ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष विद्यमान है बहुत सारी पृथ्वी हैं। अगर जन्म हुआ भी हो इस पक्ष में बात करें तो ये जरूरी नहीं इसी पृथ्वी पर हुआ हो तो और दूसरी पृथ्वी पर हुआ हो सकता है तो इस पृथ्वी पर महर्षि के बाद में महर्षि जैसा कोई या उनसे बड़ा महापुरुष नहीं हुआ इसके आधार इतने मात्र से हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि उनकी मुक्ति ही हो गई होगी तो जन्म तो दूसरी जगह भी हो सकता है आगे नर और नारी में से किसको साधना में जल्दी सफलता मिलती है तो वैसे तो दोनों के लिए बराबर बात है न साधना का संबंध नर और नारी के साथ में है नहीं नर और नारी का संबंध हम शरीर से जोड़ते हैं और शरीर से पीछे आप चले जाइए अंदर मन की दृष्टि से सबके मन समान है मन बुद्धि अहंकार अंतकरण उसमें कोई भी भेद नहीं है सूक्ष्म शरीर में कोई भेद नहीं है ग्यारह सूक्ष्म इंद्रिया सूक्ष्म शरीर में कोई भेद नहीं और आत्मा में भी कोई भेद नहीं है और साधना शरीर के माध्यम से की जाती है लेकिन शरीर वास्तव में साधना का भाग नहीं होता साधना मन के माध्यम से होती है मुख्य लेकिन हाँ शरीर से हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं इससे लगता है कि ये साधना कर रहा है तो नर नारियों में से किसको सफलता मिलती है ये किसी एक या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता इसका और फिर भी इस पर थोड़ा विचार करते हैं दोनों ही स्त्री और पुरुष जिसने भी मनुष्य जन्म लिया है वो मुक्ति को पा सकता है पा सकती है और आत्मा का कोई लिंग होता नहीं है वो स्त्री है या पुरुष है और मनुष्य पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बनता रहता है आत्मा जन्म ले सकता है लेकिन फिर भी हम आज की परिस्थिति के अनुसार कुछ विचार करें तो कुछ स्थितियां पुरुषों के लिए अनुकूल है साधना की दृष्टि से और कुछ स्थितियां महिलाओं के लिए अनुकूल है और ये सब हम हमारे जीवन में अनुभव भी करते हैं पुरुष अधिक निर्भर रहता है आत्मनिर्भर रहता है वो कहीं भी आ जा सकता है उसकी प्रतिबद्धताएं बंधन उतने नहीं होते जितने महिलाओं के होते हैं सुरक्षा आदि की दृष्टि से और महिलाओं को स्वीकृति की दृष्टि से आज की स्थिति में पुरुष को अधिक स्वतंत्रता होती है अपने हिसाब से कर लेता है लेकिन दूसरे पक्ष में कुछ भावनाएं जो कि साधना के लिए आवश्यक होती हैं वो महिलाओं में स्वतः होती है और पुरुषों में करनी पड़ती है पर्ची को पर्ची के डपे में ही डालेंगे जैसे की सूचना आपको दी गई थी महिलाएं स्वभाव का भावना वाली होती हैं, और चूंकि साधना भावना से चलती है और सत्संग में अधिक भीड़ किसकी होती है महिलाओं की होती है यहां नहीं यहां तो महिलाएं कम है लेकिन वैसे आप सामान्यतया देखें सत्संग होते हैं भजन होते हैं कीर्तन होते हैं मंदिरों में तो महिलाएं वहां पर अधिक मिलती हैं हमारे को वो सहनशील होती हैं, लोगों से अधिक जुड़ी भी होती हैं, भावनाएं उसमें अधिक होती हैं क्षमा का भाव अधिक होता है सामंजस्य का भाव अधिक होता है ये जो साधना के लिए आवश्यक चीजें हैं कृतज्ञता का भाव महिलाओं में अधिक होता है ये जो सारी चीजें हैं ये महिलाओं में अधिक होती है इस दृष्टि से वो अधिक बढ़ सकती हैं और सामाजिक स्थिति में अपराध भी महिलाओं में कम होते हैं पुरुषों में अधिक होते हैं सामाजिक दृष्टि से राष्ट्रीय परिवार की दृष्टि से देखें तो लेकिन चूंकि महिला परिवारों से जुड़ी रहती है लोगों से बहुत जुड़ी रहती है वो तो भावना प्रधान है और पुरुष तर्क या युक्ति प्रधान है विवेक प्रधान है महिलाएं यदि विवेक का उचित उपयोग कर ले तो पुरुषों से अधिक शीघ्रता से जा सकती है पुरुषों में भावनाएं इतनी जल्दी नहीं आती जो कि साधना के लिए आवश्यक है जो समर्पण चाहिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता चाहिए विनम्रता चाहिए झुक जाना है ये पुरुषों में देरी से आता है अपेक्षा से कम मिलता है और पुरुष में अपेक्षा से अहंकार अधिक रहता है तो साधना में भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं शीघ्र जा सकती है लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि घर परिवार से जुड़ना बच्चों से लगाओ पति से लगाओ अपने घर से लगाओ ये महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है जिसको हम अज्ञानता मोह के रूप में भी देखते हैं लगाओ अधिक रहता है और इस कारण ये उनके लिए बाधक बनता है तो जो महिलाओं का अन्यों के साथ में मिलना सामंजस्य है यदि उसमें विवेक आ जाता है तो वो जल्दी जाएंगे लेकिन स्वतंत्रता और सुविधा की दृष्टि से देखें तो पुरुष अधिक स्वतंत्र और सुविधापूर्ण है वो अधिक जल्दी जा सकता है अपने हिसाब से कर सकता है और अगर हम यू देखें पिछले हमारे इतिहास को तो वैसे तो महिलाएं पुरुष दोनों ही मिलती हैं लेकिन ऋषियों को हम देखें तो अधिक संख्या हमारे को पुरुषों की दिखाई देती है महिलाएं भी हैं ऋषिकाएं हुई है लेकिन उनकी संख्या कम मिलती है महापुरुषों को देखेंगे तो भी उनकी संख्या जो हमारे को उपलब्ध होता है वो कम मिलती है तो साधना में विवेक भी चाहिए भावना भी चाहिए यदि भावना नहीं है विवेक है तो फिर भी व्यक्ति चलता है अच्छा चल लेता है भावना बाद में आ जाती है कम कीजिए लेकिन यदि भावना है और विवेक नहीं है तो व्यक्ति फंसेगा ही मोह में जाएगा ही और वो महिलाओं के साथ में होता है थोड़ा बोले तो दोनों को सफलता मिल सकती है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की स्वतंत्रताएं आजकल हैं, तो दोनों को ही सफलता मिल सकती है पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेरा पक्ष महिलाओं की तरफ अधिक है कि थोड़ा सा उनका ऊंचा है तो थोड़ी सावधानी रखे तो जल्दी साधना में बढ़ सकती है अधिक बढ़ सकती है अगला प्रश्न है हमारी साधना का क्या स्तर है ये कैसे जांच करें तो साधना शब्द एक तो सुबह शाम की ध्यान उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है आपकी साधना कैसी चल रही है यानी सुबह शाम का ध्यान उपासना भक्ति कैसी चल रही है ये तात्पर्य होता है तो प्रश्नकर्ता का क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं है लेकिन एक साधना पूरे जीवन की होती है पूरे दिन भर की होती है जिसको हम साधना या योग साधना कहेंगे वो केवल सुबह शाम की ध्यान उपासना संध्या ध्यान उतनी ही नहीं होती है बाकी हमारा उठना बैठना हमारा धन कमाना दूसरों से व्यवहार करना पूरे दिन भर का पूरे 24 घंटे का मिलाकर के वो साधना का अंश बनता है तो दोनों दृष्टियों से हम देख सकते हैं जहां हम पूरे दिन को साधना में लेंगे तो उसमें हम अपने व्यवहार को यम नियम के अनुसार हमारा व्यवहार कैसा है अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और शोच संतोष तक स्वाधाईश्वर परिणिधान जिसको कि आपको यहां बताया जाएगा तो बताना शुरू हो गया होगा योग दर्शन की कक्षा में उसके आधार पर हम प्रथम दृष्टिया अपना निर्णय कर सकते हैं कि मेरी साधना का स्तर कैसा है हिंसा अहिंसा कैसी है सत्य कैसा है इत्यादि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरी साधना कैसी चल रही है और जो केवल उपासना को भी साधना मानते हैं उनके लिए भी एक कसौटी दिन का व्यवहार हो हो सकता है होना ही चाहिए कोई कहे कि मेरी संध्या ध्यान उपासना तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन दिन का व्यवहार वैसा का वैसा है तो ये एक भ्रांति की बात है ऐसा हो नहीं सकता अगर सुबह शाम की संध्या ध्यान अच्छे चल रहे हैं तो दिन का व्यवहार बदलेगा ही उसका और दिन के व्यवहार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारी दिनचर्या भी आती है हम कैसे उठ रहे हैं कैसे सो रहे हैं अपनी दिनचर्या में कितने नियमित हैं? खानपान में हम कितने नियमित है कितने संयमित है वाणी के व्यवहार में हम कितने नियमित और संयमित है तो इन व्यवहारों से हम अपने साधना के स्तर को देख सकते हैं पूरी साधना की धर्म के ऊपर हम कितना चल रहे हैं अधर्म के ऊपर कितना चल रहे हैं यही सब कसौटियां हैं और सुबह शाम की ध्यान उपासना मात्र को देखें तो उसमें हमारी एकाग्रता कितनी है ध्यान उपासना से हमें शांति संतोष कितना मिलता है अधिक मिलता है तो साधना अच्छी है और ध्यान उपासना में हमारी रुचि कितनी रहती है ध्यान उपासना करने के बाद में हमें अच्छा लगता है उठे तो ऐसा लगे कि हाँ मैं उठा हूं और बैठू थोड़ा यह बहुत अच्छा हुआ अगली उपासना के लिए भी मन में रुचि रहे तो मतलब यह साधना हमारी अच्छी चल रही है और यदि उठते समय बहुत अरुचि हो बहुत जबरदस्ती से बैठे हैं लगा कि कब समय समाप्त और मैं उठ जाऊं और अगली उपासना के लिए भी लगे कि फिर ये आफत आ गई झंझट आ गया और उसमें रुचि नहीं हो इसका मतलब है कि ध्यान साधना का स्तर अच्छा नहीं चल रहा है इसमें जो शांति और संतोष की बात कही सुख की बात कही वो अलग अलग स्तर पर भी होती है इससे केवल साधना का स्तर नहीं पता लगता प्रगति का पता लगता है एक प्रारंभिक व्यक्ति उसका स्तर बहुत नीचा है उसको थोड़ी सी एकाग्रता बने लेकिन उतने से भी उसको बहुत अच्छा लगेगा संतोष होगा सुख मिलेगा जो पांच मिनट भी नहीं बैठ सकता था वो यदि आधा घंटे बैठ गया मन भले ही नहीं रुकाए लेकिन तो भी लगेगा हाँ आधा घंटे बैठा उसको प्रगति अनुभव में आएगी और प्रगति अनुभव में आएगी तो संतोष मिलेगा सुख मिलेगा एक दूसरा व्यक्ति है जो एक घंटे बैठता है और उस दिन चालीस मिनट ही बैठ पाया तो उसको लगेगा आज अच्छा नहीं हुआ मन में असंतोष होगा अशांति हो सकती है क्योंकि तो तो प्रगति नहीं हुई वो थोड़ा नीचे आया तो एक व्यक्ति 30 मिनट बैठा है तो प्रसन्न है और एक व्यक्ति 50 मिनट 40 मिनट बैठा है तो भी दुखी है तो उपासना में संध्या में जो शांति संतोष मिलता है उतने मात्र से कि किसको कितना मिल रहा है उससे स्तर हमेशा निर्धारित नहीं होता उससे केवल यह पता लगता है कि मेरी प्रगति हो रही है या अवनति हो रही है अगर हमें अच्छा लग रहा है संतोष है इसका मतलब है प्रगति हो रही है कितनी भी है स्तर कोई भी हो लेकिन प्रगति हुई है अरे ऊंचे स्तर पे है वो नीचे आया है थोड़ा सा वैसे स्तर अभी भी उसका बहुत ऊंचा है नीचे आया लेकिन फिर भी स्तर बहुत अच्छा है उसका तो उसके मन में सुख शांति नहीं हो सकती तो मुख्य रूप से हम अपने व्यवहारों से अपनी एकाग्रता से इन सब को देख सकते हैं अगला प्रश्न है दिनभर की दिनचर्या में स्वस्थ विचारों का प्रणिधान होना चाहिए अर्थात स्वस्थ विचार आने चाहिए वे स्वस्थ विचार क्या क्या हैं, जैसे ईश्वर प्रणिधान आदि और भी कुछ कृपया बताइए तो ईश्वर परिधान ईश्वर का विषय ईश्वर का स्मरण हमारे मन में रहना चाहिए ये भी योग दर्शन में विस्तार से आपके आएगा बाद में और बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं जो भी धर्म के कार्य हैं जो सद्भावनाएं हैं प्रेरणा है सहयोग की भावना है ये सारी की सारी चीजें अच्छे विचारों में ही आती हैं इन सबके मूल में कुछ बातें है कि अपने को समझना और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ये बने रहना और वो लक्ष्य मुक्ति के रूप में ईश्वर प्राप्ति के रूप में ये यदि बना हुआ है तो बाकी फिर उससे जुड़े हुए अच्छे विचार हमारे साथ में आ ही जाते हैं दूसरा है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है उसकी कृपा है वो न्यायकारी है सर्वदा है इत्यादि बातें बने रहने से जब हम अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। उससे संबंधित जितने भी तरह के अच्छे विचार आते बुराइयों से बचते हैं अच्छे कर्म करते हैं ये सबके सब स्वस्थ विचारों के अंतर्गत लिए जा सकते हैं हमारे अंदर विवेक की स्थिति है हम समझ रहे हैं कि जन्म क्यों मिला है हमें कैसे जीना चाहिए वैराग्य की स्थिति भी है कि हम सांसारिक या इंद्रियों के सुख के कारण अधर्म का पालन नहीं करते अधर्म नहीं करते हैं मन में संकल्प रहता है कि मुझे गलत नहीं करना ये सब के सब स्वस्थ विचारों के अंतर्गत आते हैं मुक्ति की तरफ जो भी ले जाने वाले हैं वो सब स्वस्थ विचार कहलाएंगे मुक्ति से दूर ले जाने वाले हैं वो सारे अस्वस्थ विचार कहलाएंगे अधर्म के विचार कहलाएंगे अगला प्रश्न है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करना जीवन का लक्ष्य है इस पर टिप्पणी दीजिए तो जीवन का लक्ष्य ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय कहे जाते हैं पुरुष के प्रयोजन पुरुष के मतलब आत्मा के मनुष्य के प्रयोजन ये चार हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष अगर इनको मूलतः देखा जाए तो चारों अपने आप में चारों के चारों लक्ष्य नहीं हैं, इनमें अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए अन्य चीजें भी हमें प्राप्त करनी होती है इसलिए इन चार चीजों का उल्लेख किया धर्म यानी तो अच्छे कर्म अर्थ का मतलब है धन संपत्ति और धन से आने वाली सभी चीजें मकान वस्त्र आदि सुख सुविधाओं के साधन उपयोगी वस्तुएं और काम का मतलब है इच्छा इच्छाओं की पूर्ति हम जिस भी स्थिति में हैं उस समय जो हमारी इच्छाएं होती हैं धर्म पूर्वक वो इच्छाएं होना उन इच्छाओं की पूर्ति होना ये भी हमारा प्रयोजन होता है यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे में दुख आता है अशांति होती है क्षोभ होता है इसलिए ये भी आवश्यक है तो धर्म और धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति और धर्मपूर्वक की कामना की पूर्ति ये तीनों जब होते हैं तो इसी के अनुसार चलते चलते मुक्ति की प्राप्ति होती है तो इन चारों में मुक्ति ही लक्ष्य है और उसके लिए पूर्व के तीन साधन के रूप में आएंगे और तो मोटे तौर पर कहें तो इन चारों को हम लक्ष्य बना सकते हैं मुक्ति अंतिम लक्ष्य है लेकिन वर्तमान में हम धर्म अर्थ और काम तीन को अच्छा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं इन तीन को लक्ष्य बना रहे हैं उनसे मुक्ति की प्राप्ति हमारे को होगी अगला प्रश्न क्या लंबे बाल रखने से साधना योग में मदद मिलती है फिर कुछ आचार्य जी बाल क्यों रखते हैं तो उन्होंने ये मानकर के प्रश्न किया है कि बाल रखने से साधना में सफलता मिलती है तो दोनों स्थितियां हैं ये अपनी रुचि की बात है कि हम अनुकूलता है शरीर की अपनी अपनी लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही तरह के विधान मिलते हैं तो बाल कटवा भी सकते हैं बाल रख भी सकते हैं लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में साधक भी हो सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं यदि कोई योग साधक बालों को इसलिए रखता है कि मैं सुंदर दिखूंगा और सुंदरता से जुड़ी हुई चीजें आकर्षण आदि दूसरे को आकर्षित करना अपने को अच्छा प्रदर्शित करना और उससे फिर जो भी लक्ष्य हो उनके उनको दिखाना दूसरों को उससे सुख लेना कि मेरे बाल अच्छे हैं दूसरों के नहीं हैं अगर ये भावनाएं साथ में जुड़ी हुई हैं बड़े बाल रखना साधना के लिए हानिकारक हो जाएगा और ऐसा ही बाल कटवाने के अंदर भी है यदि किसी को लगता है कि मैं बाल कटवाऊंगा मुंडन करूंगा तो मैं अधिक साधक दिखूंगा अधिक तपस्वी दिखाई दूंगा लोग मेरे को अच्छा समझेंगे वैसे तो मैं नहीं हूं लेकिन वेशभूषा ऐसी है जिससे कि लोग मेरे को अच्छा समझे इसलिए उसने बाल कटवा रखे तो ये भी उसके लिए बाधक बनेगा एक होता है अपने शरीर की अनुकूलता के लिए हम कुछ बाल कटवाते हैं या रखते हैं सामाजिक परिस्थिति के कारण भी रखते हैं सुरक्षा के लिए रखते हैं जहां तक ये उपयोगिताएं हैं उसको लेके हम अपने हिसाब से जो भी करना चाहें कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है उसमें साधना में बाधा नहीं बनेगी लेकिन ये जो दूसरी भावनाएं मैंने साथ में बताई वो अगर जुड़ गई है तो उतनी उतनी बाधा होगी चाहे बाल रखे चाहे बाल ना रखे आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि यहाँ बाल कटवाते हैं तो हम भी जाकर के बाल ही कटवाएंगे सबके लिए आवश्यक नहीं है आप समाज में जाएंगे तो अनुकूल नहीं होगा सब आपको पूछेंगे कि घर में क्या हो गया किनकी मृत्यु हो गई हमारे को तो नहीं पूछता कोई ऐसा लेकिन आप लोगों को तो जरूर पूछेंगे अब और दस बातें होंगी आपको बहुत जगह शर्म लगेगी अच्छा नहीं लगेगा उस परिस्थिति में और गृहस्थियों के लिए मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए सुंदरता से रहना व्यवस्थित रहना ये आवश्यक है चाहे पति हो चाहे पत्नी हो स्त्री पुरुष दोनों हो अच्छे वस्त्र अच्छे आभूषण आदि बाल अच्छे रखना अपने को सुंदर रखना ये गृहस्थियों के लिए आवश्यक है वो अधर्म में नहीं आता है लेकिन बाकी जो आश्रम है तीन वहां ये मुख्यता नहीं रखते और उसमें हम सामान्य रूप से जो अनुकूलता हो उसको कर सकते हैं अब हमने ये बाल रख लिए हैं और उससे समस्या होती है हमारे को जो तो साफ करना पड़ेगा जू होती हैं, या बाल बार बार गिरते हैं तो ठीक है अब किसी ने बाल कटवा लिए लेकिन ठंड ज्यादा लगती है उसको वैसे तो बाल बनाने का झंझट नहीं लेकिन और कोई समस्या हो सकती है तो जो भी हो तो रखे जा सकते हैं इसका साधना से सीधे सीधे संबंध नहीं है बहुत स्थूल और शरीर की बात है अगला प्रश्न साम दाम दंड और भेद इनके बारे में बताएं कि शिवाजी जैसे महापुरुषों ने इसी इसी के द्वारा देश की सेवा में सफलता प्राप्त की थी तो नीतियां हैं राजा के लिए आवश्यक होती हैं तो शासन व्यवस्था राष्ट्र देश को चलाने के लिए तो साम का मतलब होता है समझाना बातचीत करना समझा करके समस्या का हल निकालना राजा को कैसे कैसे समाधान करना चाहिए तो सबसे पहला उपाय है समझा करके करना और ये घर परिवार में भी लागू होती है समस्या बन गई ये तो क्या करेंगे समझाएंगे पहले बताएंगे उसको जानकारी देंगे लेंगे ये कहता है साम दूसरा है दाम दाम मतलब तो मूल्य समझते हैं हाँ वस्तु का दाम कितना है धन दे करके वैसे समझने से नहीं मान रहा है लेकिन पैसे देकर के उसको कुछ उपहार देकर के उसको भोजन करा करके कोई वस्तु दे करके समस्या का समाधान करना ये कहलाता है दाम घर में भी करते हैं तो कोई नाराज हो जाता है तो उनको वस्त्र हैं आभूषण हैं या कहीं खाना खिलाने ले गए कुछ घुमाने ले गए ये करके समाधान करते हैं ना समझाने के अलावा समझाने से नहीं समझ रहे लेकिन ये भी उपाय साथ में होता है दोनों को भी पूरा करते हैं किसको कहते हैं दाम कुछ दे करके कुछ दे करके और समस्या का समाधान करना अनुकूल बनाना आपने तीसरा है दंड यदि इन दो से भी नहीं मान रहा है तो दंड देते हैं धमकाते हैं उसको डांटते हैं पीटते हैं कुछ भी है तो राजा दंड भी देता है दंड व्यवस्था करनी होती है दुष्टों के लिए इससे भी समस्या का समाधान किया जाता है अनुकूल किया जाता है दंडे के बल पे ही उनको अनुकूल किया जाता है और तो ठीक चलते रहते हैं राजा के लिए आवश्यक है और चौथा है भेद भेद का मतलब है फूड डालना जो कोई वर्ग ऐसा है जो शासन के विपरीत जा रहा है गलत कार्य कर रहा है और उसको ठीक लाना है तो उसके टुकड़े किए जाते हैं अब एक नीति आप सुनते हैं कि फूट करो और फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति थी भारतीयों को फूट डाल दी और उनको वो दुर्बल हो गए तो वो शासन कर लेते हैं आज भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन है उसके लिए सरकार यही करती है गुप्तचर ऐसे ही करते हैं उसमें मतभेद कर देते हैं आपस में टुकड़े कर देते हैं इस शासन को ठीक चलाने के लिए ये नीतियां यदि धर्म के लिए हैं तो उचित है ये भेद डालना भी अगर धर्म के लिए है लोगों के हित के लिए है तो इसमें कोई दोष नहीं है फूट डाली जाती है इसे राज्य तो के लिए आवश्यक है लेकिन यदि ये अधर्म के लिए है अपने स्वार्थ के लिए है तो ये गलत माना जाएगा उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए अगला प्रश्न स्वामी आचार्य और ब्रह्मचारी में क्या अंतर है तो स्वामी का मतलब कहते हैं यहाँ जो जिस तरह बोलते हैं वो है सन्यासी वैसे स्वामी मतलब तो कोई अधिकारी होता है जैसे मालिक होता है उसको भी स्वामी बोलते हैं लेकिन इनका प्रश्न जो लाल कपड़े पहनते हैं सब भी संन्यासी नहीं होते लेकिन जिन्होंने विरक्त होकर के और संन्यास आश्रम जो की संस्कार होता है संस्कार से विधि पूर्वक आप चले गए हैं गृहस्थ के बाद में वानपस्त्रो के सन्यासी बने या ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में गए हैं वैराग्य के हैं और केवल संसार का उपकार करना और मुक्ति की प्राप्ति करना यही जिनका लक्ष्य रह गया है ऐसे व्यक्ति सन्यासी कहलाते हैं स्वामी कहते हैं जैसे कि स्वामी मुक्तानंद जी जिन्होंने आपको शुभ कक्षा ली थी विवेक वैराग्याभ्यास की संध्या भी कराते हैं ऐसे दूसरा है आचार्य आचार्य एक पद है गुरुकुल है गुरुकुल को जो संभालते हैं वो आचार्य कहलाते हैं आचार्य उपाधि भी होती है जैसे शास्त्री और आचार्य लेकिन तो यहां आचार्य का मतलब जो गुरुकुल को संभालते हैं वो आचार्य कहलाते हैं और तात्पर्य है कि जो आचरण को ग्रहण कराते हैं उसको आचार्य बोलते हैं जो पद है उसको बोलते हैं जो पढ़ाते हैं आचार्य आचरण को ग्रहण कराता है मुख्यता रहती है और जो सन्यासी है वो भी आचार्य कह सकते हैं तो सन्यासी हो गए स्वामी हो गए लेकिन फिर भी उनको अभी आचार्य के पद पर हैं, इसलिए आचार्य कह सकते हैं उनको और ब्रह्मचारी जो अभी विद्या अध्ययन में रहते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनको मुख्य रूप से ब्रह्मचारी कहा जाता है वैसे विद्या अध्ययन के बाद भी ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन विद्या अध्ययन करने वालों को यहां जिस तरह से कहते हैं उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है अगला प्रश्न है क्या अभाव एक वस्तु पदार्थ है यह शंका अभाव प्रमाण पर है क्या अभाव स्वतंत्र प्रमाण है तो इन्होंने दो बातें लिख दी वैसे वैसे ये अभाव प्रमाण के बारे में कहना चाहते हैं प्रमाण का मतलब होता है जिससे हम जानते हैं जिससे किसी बात को ठीक ठीक जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं तो अलग अलग प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं मतलब तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण शब्द प्रमाण इत्यादि ये चार मुख्य तीन मुख्य दो मुख्य अलग अलग मुख्यता से प्रमाण माने जाते हैं लेकिन जब आठ प्रमाणों का वर्णन आता है जैसा कि आर्वेदेश रत्न में महर्षि दयानंद ने लिखा तो उसमें एक अंतिम प्रमाण अभाव भी लिखा है अभाव प्रमाण से भी हम कुछ जानते हैं तो महर्षि ने जैसे कहा किसी को कहा कि पानी लेकर के आओ देखा कि यहाँ इस घड़े में पानी नहीं है तो दूसरे घड़े से पानी ले आया तो जो एक घड़े में पानी नहीं था वो किससे जाना तो एक उत्तर तो आता है भाई प्रत्यक्ष जाना सीधे देख लिया कि पानी नहीं है वहां पर और दूसरे घड़े में पानी है वो भी प्रत्यक्ष देखा लेकिन प्रत्यक्ष की अगर सीधे सीधे परिभाषा देखे तो क्या होता है कि इंद्रिय और अर्थ का संकर्ष होकर के जो जन होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे कि ये कागज है ये अर्थ है वस्तु है और इंद्रिय है आंख या मेरा हाथ स्पर्श जब तो सीधे सीधे जानते हैं वस्तु को इसे प्रत्यक्ष कहते हैं देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है अब घड़े में पानी को तो हमने देखा नहीं था पानी तो है था ही नहीं वहां पर तो इंद्रिय का नेत्र का या हमारे हाथ का वहां स्थित किसी पानी से तो सन्निकर्ष हुआ ही नहीं है तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हुआ इसलिए एक दृष्टि से कहते हैं कि प्रत्यक्ष तो ठा नहीं लेकिन फिर भी जाना तो है हमने कैसे जाना तो ये अभाव प्रमाण से जानते हैं इसलिए उसको अलग भी कहा लेकिन यदि इसको आज प्रमाण न मान करके चार ही प्रमाण मानते हैं तो इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही ले लेंगे कुछ चीजें अनुमान से भी हम जानते हैं अभाव को कि धुआं नहीं है तो हमने समझ लिया कि अग्नि भी नहीं है धुआं था तो समझा कि अग्नि है तो अनुमान से भी हम अभाव का ज्ञान करते हैं लेकिन सामान्यतया जिस इंद्रिय से जिस वस्तु का ज्ञान करते हैं उसी इंद्रिय से उस वस्तु के अभाव का भी ज्ञान करते हैं अब इस भवन के अंदर हाथी नहीं है यह हमें कैसे पता लगा हाथी होता तो कैसे पता लगता नेत्रों से पता लगता है हम छूते लेकिन मुख्यतः नेत्र से ही और नेत्रों से अभी हमें यहां हाथी दिखाई नहीं दे रहा है हमें तो निश्चय हो जाता है कि यहाँ हाथी नहीं है किसी वस्तु के न होने का जो ज्ञान हमें होता है जिस तरीति से इसको भी एक प्रमाण माना गया और यह सत्य है कि यहाँ पर अथी नहीं है तो इन्होंने प्रश्न के प्रारंभ में जो लिखा कि अभाव एक वस्तु या पदार्थ है ये एक बिल्कुल अलग प्रश्न है क्योंकि तो दर्शन में यह भी चलता है कि अभाव को भी पदार्थ माना जाए या न माना जाए तो अभाव उस दृष्टि से कोई वस्तु नहीं है द्रव्य नहीं है अन्य वस्तुओं का न होना ही अभाव कहलाता है अगला प्रश्न सत्वरज एवं तथा पृथ्वी तक के तत्वों का साक्षात्कार कैसे करेंगे तो जो स्थूल कार्य जगत है इसका साक्षात्कार तो हम अपनी इंद्रियों से करते हैं आप हम सभी देखते हैं लेकिन ये जो सूक्ष्म तत्व है उनका साक्षात्कार हमारी इस परंपरा में तो योग दर्शन में जो तो संप्रज्ञात समाधि है नीचे वाली समाधि है उसके विभिन्न भागों में इनका प्रत्यक्ष करने का हमें उल्लेख विधान मिलता है समाधि में कर सकते हैं अगला प्रश्न क्या वर्तमान में कोई मोक्ष का अधिकारी है और इनके प्रश्न का तात्पर्य यह होगा कि बस अब जिसको मुक्ति मिलने ही वाली है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो जीते जी मुक्त है बस शरीर छूटा और मुक्ति में गया और जो व्यक्ति इस शरीर के छूटने पर अगला जन्म भी लेता है फिर एक दो तीन जन्मों में मुक्ति में जाएगा वो जीवन मुक्त नहीं कहलाता है जिसका ये अंतिम जीवन है उसको जीवन मुक्त बोलते हैं अगर इनके प्रश्न का ऐसा तात्पर्य है कि क्या कोई जीवन मुक्त है जो बस अब मुक्ति में जाएगा तो मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन हो सकता है स्थिति बहुत बड़ी है हमारी जानकारी में नहीं हो और जो जानकारी में है भी मनुष्य उसका भी हम आकलन पूरा न कर पाए हों संभव है लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें कि मोक्ष कौन कौन जा सकता है ये मोक्ष के अधिकारी मुक्ति में कौन कौन जा सकता है अगर ये प्रश्न है तो हम सब जा सकते हैं हर आत्मा जा सकती है हर वो आत्मा जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है मुक्ति में जा सकती है हम सब अधिकारी हैं वो पात्रता हम रखते हैं लेकिन अभी योग्यता बनी नहीं है अभी साधना करते करते आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न प्रशिक्षण तो हाल की खिड़कियों में स्वस्तिक चिन्ह देखकर आश्चर्य हुआ कि वैदिक ऋषि उद्यान में ऐसा कैसे स्वीकार किया गया ये जो खिड़कियां अगल बगल में है आप देख रहे हैं बीच में स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है इसको लेके प्रश्न सनातन मंदिरों में स्वस्तिक बने या ओम लिखे चल सकता है लेकिन हमारे यहाँ यह स्वीकार नहीं होना चाहिए तो ओम में तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे अगर सीधे ओम लिखा होता पर इन्होंने उसमें भी आपत्ति कही है ओम तो लिख ही सकते हैं देवनागरी लिपि में अब ये जो स्वस्तिक चिन्ह है इसके ऊपर प्रश्न उठता है तो लिखा ये भी ओम ही है अभी की लिपि में नहीं है लेकिन प्राचीन लिपि में इस तरह से ओम लिखा जा सकता लिखा जाता था और ये दो ओम है दो ओम मिलाकर के ये बना हुआ है एक एक तरफ का यूं और दूसरा इधर का इसके किनारों पे आप में देखते होंगे यूँ वी के आकार का भी बनाते हैं और उसमें बिंदी भी लगाते हैं ये जो तो चार कोने हैं उसको यू दो तरह से कर देते हैं और यहाँ बीच में बिंदी भी लगाते हैं ये ओम की बिंदी जैसे अभी हम एक ऊ लिख करके फिर यूँ गोल गडी करके और फिर ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं वो भी एक शैली है ये लिपि का भेद है लेकिन है ये ओम ही पीछे ब्राह्मी लिपि आदि के अंतर्गत ये है इसलिए कोई आपत्ति इनको बनवाते समय नहीं की गई ये ओम ही है केवल लिपि का भेद है इसका पौराणिकता से या वैदिक धर्म से कोई संबंध या सीधे सीधे अलग अलग है ये तो पौराणिक है ये आर्य समाज का है ऐसा नहीं है तो लिपि है अगर आप पंजाबी में ओम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कुछ अलग तरह से लिखेंगे ना अब मलयाली में ओम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कुछ अलग तरह से लिखेंगे लिपि अलग होती है लेकिन है तो वही ओम और अंग्रेजी में लिखेंगे तो अलग ढंग से लिखेंगे तो ये केवल लिपि का भेद है और ओम में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगला प्रश्न संसार में बहुत कष्ट है ये जानते हुए भी जीव संसार के विषयों में लिप्त रहना चाहता है इससे विरक्ति के लिए क्या करना चाहिए क्या यह ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर है या अपने ऊपर निर्भर है तो कैसे तो संसार में बहुत कष्ट है ये पता लग रहा है इन्होंने जो प्रश्न रखा है उसमें और फिर भी विषयों में लिप्त रहता है व्यक्ति तो कष्ट भी है लिप्त भी रह रहे उनके तो मन में प्रश्न इसलिए है कि जिसमें कष्ट होता है उससे तो हम छूटना चाहते हैं लिप्त नहीं होते हैं। इनको जो दो बातों में विरोध लग रहा है अपने जीवन में ये तो बातों को लगता है ये एक तरफ कष्ट देख रहे हैं और फिर भी उधर जा रहे हैं क्योंकि तो आत्मा का स्वभाव यह है कि हम कष्ट को पाना नहीं चाहते हम तो दुख से बचना ही चाहते हैं तो फिर भी क्यों जा रहे हैं है हम वहां पर कष्ट दिखते हुए भी यदि हमें वहां पर सुख दिखाई दे रहा है और सुख अधिक दिखाई दे रहा है तो भी हम उधर बढ़ जाते हैं थोड़ा कष्ट है लेकिन अधिक दुख दिखाई अधिक थोड़ा कष्ट दिख रहा है अधिक सुख दिख रहा है तो हम बढ़ेंगे लेकिन जैसा ये प्रश्न पूछ रहे हैं अगर उनकी वही मानसिकता है कि दुख तो अधिक दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी हम उधर चले जाते हैं विषय भोगों में तो वो वो स्थिति हो सकती है कि यद्यपि वहां बहुत सारे कष्ट हैं हम बच नहीं सकते लेकिन सुख प्राप्ति का और कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा हम सुख भी पाना है कष्ट है कष्ट तो भोगने ही है ये मान करके चल रहा है कि कष्ट से तो हम बच नहीं सकते लेकिन सुख भी चाहिए और कोई अभी आध्यात्मिक सुख मिल नहीं रहा है परमात्मा का सुख नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति सोचता है चलो भले कष्ट आएंगे लेकिन इस सुख को भी मैं भोग लू लेकिन अगर वैसे ठीक ढंग से हमारी मानसिक स्थिति देखें, जिस समय हम सुख भोग रहे होते हैं उस समय हम कष्ट नहीं देख रहे होते जो वैसे कष्ट देखते हैं जिस समय कष्ट आता है तो अनुभव करते हैं लेकिन जब हमारे को सुख दिखने लगता है संसार में उस समय हम कष्ट को भूल जाते हैं बाद में फिर जब फिर ठोकर लगती है फिर कष्ट आता है तो हम लगता है कि कष्ट हमें क्यों चला गया तो यदि हम अपने ज्ञान के स्तर को देखेंगे तो वो बदलता रहता है यदि सदैव हमें कष्ट अधिक दिखाई दे रहा हो सुख कम दिखाई दे रहा हो तो हम उस और कभी नहीं जाएंगे कभी नहीं जाएंगे तो ये हमारे ज्ञान के स्तर के भेद के कारण से है और इन्होंने कहा कि विरक्ति के लिए क्या करना चाहिए दुख देखना यही एक उपाय है मूल जितना हम दुख देखेंगे जितना कष्ट देखेंगे जितना वो हमारे जान में प्रबलता से रहेगा ये एक विवेक का भाग है और तो इससे वैराग्य होगा उन्होंने तो कहा यह हमें करना पड़ता है या पर ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है ईश्वर भी सहायता करता है लेकिन ये हमें करना होता है अध्ययन साधना अनुभव इस सबको लेके चलना पड़ता है वैराग्य के क्या क्या उपाय हैं योग दर्शन के अंदर ये चीजें बताई भी गई हैं। तो आज के प्रश्न तो मैं इतना ही रखता हूँ ज्योतिष वाले शिविर में जिन व्यक्तियों ने ये पूछा है कि हम उसके बीच में रह सकते हैं क्या क्योंकि यह शिविर तो